तारी भद्र पुरुषों मुनिवृंद पूजा के योग शक्ति आचार्य गण प्रिय ब्रह्मचार्य उपदेश मंदिर के द्वारा अनेक प्रकार के प्रश्न और उनका उत्तर हम यहाँ पर उनके लिए प्रयास करते रहते हैं तो स्वामी जी ने बहुत सारे विषयों का इसमें वर्णन किया है तो आज हम आगे से पढ़ेंगे कृष्ण संख्या आप देखिए छियासठ आग्रहण आरंभम अस्मात्ट तुम हाँ शुभम जी पढ़ेंगे शुभम जी अब सब तो नहीं पढ़ सकते ना एक शुभम जी पढ़ देंगे बाकियों को फिर कल अवसर देंगे चालू कर दिए ओम रंभम छे कुरिया छे आग्रहणारंभम कुरियाक्षेषम को किसी ने शास्त्र शब्द का उपयोग किया तो झट प्रथम ही पूछने लग जाते हैं कि शास्त्र से को अर्थ है ऐसे ऐसे प्रश्न पूछकर वितंडा बात करने की उनको, उनको बड़ी ही हावस होती है कैसे लग जाता है जी बीच बीच में ब्रेक कैसे लग जाता है लगातार पढ़िए परन्तु को कोई बीतंडावादी ही मिले तो वह सहज ही प्रश्न करेगा कि की स्वर कुर्थ स्वकार से कुर्थ है और इस प्रकार फिर वही बितंडा होगा इत्यादि शो, शो भाई वितंडा बात को छोड़कर के शांतम धारण कर बात करें यह हमें योग्य यु, है भगवान पतंजलि ने महावाश्य में कहा है कि जो दौड़ेगा सो गिरेगा इसमें कुछ नहीं धातव स्टे दा... स्वामी जी कहते हैं कि जो शास्त्र के जानकार हैं या जो शास्त्र को पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो शास्त्र को पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ उनका आग्रह अपने शास्त्र के प्रति बहुत अधिक रहता है अपना विचार अपना मत कि मैं जो कुछ कहता हूँ वही ठीक है जो कुछ परंपरा से हमें मिला है परंपरा से हमारे पूर्वजों ने जो हमें दिया है हम उन्हीं का पालन करते चले आ रहे हैं और वही ठीक है तो इस प्रकार से इस तरह के जो शास्त्री हैं, इस तरह के उस शास्त्र के जानने वाले हैं, उनकी सत्य की तरफ से आंख बंद हो जाती वो सत्य को देखना ही नहीं चाहते और यही हाल हमारे संप्रदायवादियों का भी है कि वो अपने मत की पुस्तक अपने मत की विचारधारा अपने को श्रेष्ठ मानना वो केवल कहते हैं कि बस यही सब कुछ है यही ठीक है दूसरे के संबंध में वो उतनी अच्छी सभ्यता से बात नहीं करते हैं लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि जिसको सुख प्राप्त करना है उसको सत्य बात खोजनी ही चाहिए उसे सत्य की खोज करनी चाहिए बिना सत्य खोजे वो व्यक्ति केवल अंधविश्वास में पड़ा रहेगा और वो इसी तरह से अपना जीवन वो चलाएगा और जिससे ना तो स्वयं को कोई उसे लाभ मिलेगा और ना दूसरे उसे कोई लाभ उठा सकेंगे लेकिन इसके लिए सात्विक बुद्धि की आवश्यकता है तो जो सात्विक बुद्धि रखते हैं जो उदार हृदय होते हैं अनेक संप्रदायों में ऐसे भी मिलेंगे जो उदारवादी विचारधारा को होते हैं और वो दूसरों को भी दूसरों की विचारधारा को भी उसी तरह से स्वीकार करते हैं और विचारते हैं वो कि हाँ आपकी विचारधारा भी ठीक है ये यू कह सकते हैं कि हाँ ये बात ठीक है तो कई उदारवादी भी होते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं लेकिन अधिकतर अहंकारी दुरागरी होते हैं वो दूसरे की बात को उतना महत्व नहीं देते जितना अपने और अपने शास्त्र की बात को महत्व देते है इसी प्रकार स्वामी जी आगे कहते हैं इसी संबंध में कि आग्रह आरंभ कुरिया छेसम कोपेन कोपे ये पंक्ति पता नहीं कहां से दी है इसका कोई पता नहीं दिया तो कहते हैं कि इसका भाव ये है कि अगर उनसे अगर उनसे कोई चर्चा करता है कोई शास्त्र की कोई ज्ञान की चर्चा करता है तो वो अपने शास्त्र में इतने सम्मोहित होते हैं अपने शास्त्र से इतने आसक्त होते हैं कि उसके विरुद्ध या उसके संबंध में एक भी बात वो सुन नहीं सकते और परिणाम ये होता है कि वाद की जगह पर विवाद बन जाता है तो न्याय दर्शन में विवाद को अच्छा नहीं कहा गया है वाद तो अच्छा है लेकिन जब वो वाद विवाद के रूप में बदल जाता है तो फिर ऐसा विवाद सत्य तक नहीं पहुंचाता किंतु उससे बितंडा हो जाता है बितंडा है जल्प है इस तरह की बातें फिर वहां खड़ी हो जाती है तो कहते हैं कि अब उससे पूछो कि भाई तुम ये जो मानते हो जैसे किसी ने कहा कि मनुस्मृति में लिखा है कि, कि मांस खाना चाहिए अब उससे अगर कोई पूछे तो वो कहेगा हां लिखा है लेकिन वो ये विचारने को तैयार नहीं है कि जो शास्त्र मांस खाने की सहमति देता है वो उस शास्त्रकार की ना होकर कि किसी अन्य मांसाहारी पंडित की मिलाई हुई पंक्ति भी तो हो सकती है किसी अन्य का मिलाया हुआ तो वो श्लोक हो सकता है लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जो कुछ उसमें कह दिया है वही ठीक है अगर मनु जी के शास्त्र में ये कह दिया है कि मांसाहार करना चाहिए या, या दूसरे ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है वो सब ठीक है हमें उसको समझ में बहस नहीं करनी हम उसके संबंध में कोई विवाद नहीं करते जो लिखा है हमारे धर्मशास्त्रों में बस वो लिखा है हम उसी को मान के चलते हैं। तो कहते हैं कि और अगर कोई ज्यादा पूछे तो कहते कौपेन पूरे तो बात फिर क्रोध के द्वारा पूरी होती यानी क्रोध जब व्यक्ति जब व्यक्ति के अंदर होता है तो फिर उसकी बुद्धि और उसका विवेक काम नहीं करता है ऐसी स्थिति में वो बात जो होनी चाहिए जो एक सहस्त्रता से हो सकती है जो एक अच्छे वातावरण में हो सकती है वो बात फिर नहीं हो पाती है तो इसी प्रथम में स्वामी जी कहते हैं किसी ने शास्त्र शब्द का उपयोग किया तो झट प्रथम ही पूछने लग जाते हैं कि शास्त्र से को अर्था उस शास्त्र का क्या अर्थ है तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछकर बितंडा बात करने की उनको बड़ी हवस होती है हालांकि कोई ये पूछ सकता है कि शास्त्र आप कहते हैं कि मैं ये शास्त्र पढ़ता हूँ वो शास्त्र पढ़ता हूँ तो शास्त्र शब्द का अर्थ बताइए और अर्थ बताने के बाद भी अगर उस अर्थ को वो नहीं मानता है उसको स्वीकार नहीं करता है तो ऐसे स्थलों के लिए स्वामी जी ने यहाँ पर उनकी निंदा की है कि जो दुराग्रही होते हैं उनको एक बात बता दी कि शास्त्र शब्द का ये अर्थ है लेकिन उसमें भी वो कुतर्क कर कर करके और उस अर्थ को निंदित की दृष्टि से देखते हैं उस अर्थ की निंदा करते हैं तो कैसे ऐसी स्थिति में फिर वो बित्डावाद को बढ़ावा देते हैं और इनको इस तरह की बात करने की बड़ी हवस होती यानी बड़ी लाशा होती कि हम किसी को को उलझाए इस बात में और अहंकार के कारण से हम अपने को ये दिखा दे कि हम जो कुछ कह रहे हैं वही ठीक है आगे कहते हैं परंतु को कोई बेतावादी ही मिले तो वो सहज ही प्रश्न करेगा कि सकारस को वर्था अब शास्त्र में सबसे पहले सकार है।, तो है भी पर उसको कह सकता है सकारस को अर्था फिर आधा साकार है तो उसके कोई कह सकता है भाई आधे सकार का क्या अर्थ है तो इस तरह से लोग जो है वो अपनी जो मुख्य बात है उस पर तो कोई चर्चा नहीं करते परंतु वो उनकी कोई जिज्ञासा भी नहीं होती कि किसी की कोई ठीक बात को वो महत्व दें बस उनका एक ही तात्पर्य होता है कि किसी तरह से इस बात को उलझा दिया जाए हारने जीतने की बात करते हैं वो तो कहते हैं कि इस प्रकार फिर वही बेता होगा सो भाई बेता बात को छोड़कर शांत वृत्ति धारण कर बात करें स्वामी जी कहते हैं कि ये जो प्रक्रिया है पंडितों की कि जो वाद करते करते विवाद तो उतर आते हैं या वितंडा करते हैं अपने प्रश्न को स्थापना नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है कि जिस उद्देश्य को लेकर के शास्त्र चर्चा होती है जिस उद्देश्य को लेकर के शास्त्र चर्चा का प्रारंभ किया जाता है वो उद्देश्य फिर नहीं रहता भी बहुत अच्छा होता है तो स्वामी दयानंद जी को अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे पंडित मिले कि जिन्होंने सत्य को भी स्वीकार किया और स्वामी जी की प्रशंसा की और स्वामी जी के भक्त भी बन गए लेकिन कुछ ऐसे भी थे कि जो ईर्ष्या के कारण से स्वामी जी से जीत तो सकते नहीं थे क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्याद्वेष अधिक मात्रा में होता है उसका विवेक और उसकी सात्विकता काम नहीं करती है उसकी बुद्धि उसकी बुद्धि उतनी तो स्वामी जी का तो अपमान किया था लेकिन उन पंडितों का अपना नुकसान बहुत हुआ और वो वही के वही रह गए जहाँ से वो परंपरा से चलते चले आ रहे हैं, वो उससे आगे नहीं बढ़े उन्हीं परंपराओं को उन्हीं रूढ़ियों को उन्हीं उनको वो मानते रहे जिसके कारण से इस देश को बहुत नुकसान उठाना पड़ा बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा और आज भी वही बात है तो अगर स्वामी जी की बात विद्वान लोग स्वीकार कर लेते तो देश की स्थिति आज कुछ अलग होती वो स्थिति नहीं होती जैसे कि आज है तो कहते हैं कि इस तरह से वो लोग जो है जब बात करते हैं तो उससे कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलता फिर स्वामी जी पतंजलि का उदाहरण देते हैं भगवान पतंजलि ने महाभास में कहा है कि जो दौड़ेगा सो गिरेगा धावत इसमें कुछ नहीं कोई दोष नहीं धावता इस कलम ना दोष आवती कहते हैं अगर दौड़ते हुए कोई गिर जाए दौड़ते हुए का गिरना जो है वो दोष नहीं माना जाता है अब ये बात तो जैसे मान लीजिए कोई वैसे ही दौड़ लगा रहा है एक हम आविदा से अर्थ घटा और एक व्यक्ति गिर गया ठोकर लगी या किसी कारण से गिर गया तो उसको सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि अभी हार गया लेकिन वास्तव में वो जो गिरा है वो अगली सफलता पाने के लिए ही उसने ये जो असावधानी बरती तो ये असावधानी ही अगली सफलता की सीढ़ी बनती है उसकी तो अगर कोई व्यक्ति दौड़ता है कोई व्यक्ति कोई शिक्षा कोई शास्त्र पढ़ता है या किसी कोई सहायता करता है या कोई उद्देश्य बना करके चलता है तो उस उद्देश्य में जो बाधाएं आती है जो कठिनाइयां आती है उनका भी स्वागत करते हुए उसको आगे बढ़ना चाहिए उन कठिनाइयों से विचलित ना हो और लोग निंदा भी करेंगे दोष भी देखेंगे और बहुत तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे लेकिन इन सब के रहते हुए भी जो आत्मविश्वास जिसके जीवन में बहुत अधिक है वो इन चीजों से न तो डरता है न दबता है वो आगे आगे बढ़ता चला जाता है उसका संकल्प बहुत बड़ा होता है उसका संकल्प बल इतना होता है की वो विपरीत परिस्थिति को भी ये हमारी विभक्ति नहीं समझता और आगे बढ़ता चला जाता है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हंसते हैं उपहास करते हैं मजाक उड़ाते रहते हैं उनकी वो चिंता नहीं करता और ये बात एक व्यक्ति तो जो भी लक्ष्मी आगे बढ़ता है ली, उसको गिराना, उसको गिराना, उसको पीछे आगे नहीं बढ़ना देना ये सारी चीजें आपकी जीवन में अब जो तो इनसे घबरा जाता है वो वहीं का वही जाता है वो कहता हमारी हिम्मत लेकिन जो साहसी होते हैं आत्मबली होते हैं वो इनका स्वागत करते है तो कहते और जो 2400 घंटे जो संस्कृत में ही सोचता है संस्कृत में ही जो विचार करता हो उसके मुख से तो संस्कृत शब्द शुद्ध निकलते ही रहे ये बहुत अधिक संभावना है लेकिन कई बार जिन व्यक्तियों को हिंदी भी बोलनी पड़ती है दूसरी भाषा बोलनी पड़ती है तरह तरह मिलना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में एक विद्वान के मुख से भी अगर कोई शब्द अशुद्ध निकलता लेकिन शब्द संबंध को जानने वाले वो इसी को पकड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि आपके मुख से अशुद्ध शब्द निकल गया अब मान लीजिए मान भी लिया कि ठीक है अशुद्ध निकल गया लेकिन बार बार उसको कहते हैं हमने आपकी गलती पकड़ी आपके मुख से अशुद्ध शब्द निकला है मतलब वो इसलिए कहते हैं देखो हम तुमसे कितने बड़े तुम जो यहाँ व्याख्यान देने आए हो अशुद्ध शब्द बोल रहे हो तो हम अच्छे हैं कि हमने तुम्हारी गलती पकड़ हम सर्वज्ञ नहीं अपने बारे करके और उसकी एक एक चीज एक एक विषय पूरी तरह से समझ से ऐसा कोई व्यक्ति हो भी नहीं सकता बहुत तरह से वक्ता में दोष हो सकते हैं और बड़े बड़े जो प्रवक्ता हैं वैदिक प्रवक्ता हैं हम जिनको कहते हैं या जिन कोई भी किसी भी संप्रदाय के जो बहुत ऊंचे ऊंचे अच्छे व्याख्यान दाता हैं उनकी भी बोलने में कई जगह त्रुटि देखी जाती है विस्खलित हो जाते हैं शब्द जो नहीं कहना होता है वो निकल जाता है तो ऐसी दृष्टि में कोई ये दावा करे कोई ये कहे की देखो मैं मैं जो कुछ बोलता हूँ या मैं जो बोलता हूँ बिल्कुल सौ बोलता हूँ शुद्ध बोलता हूँ विधतापूर्वक बोलता हूँ सब कुछ जान करके बोलता हूँ वक्ता है तो वो ऐसी घोषणा कभी नहीं करेगा दोस्त सबसे होते हैं। तो कहते हैं कि हम कोई नहीं है और हम सब बातें नहीं।, नहीं चाहिए बेतन बात जो है वो स्वामी जी ने वो जो लिखी है वो बाद में अप्रमाणिक हुई कोलम्बस ने उन्होंने कहा लिखा था कहां का था वो जब विचार किया गया कि वास्तव में कोलंबस कहां दोषी मत देखो गुण भी देखो कुछ क्षमाभाव भी रखो कुछ सहन भी कर लो अगर कुछ से गलती होगी थोड़ा सहन करो आखिर आदमी है भगवान नहीं है कि कोई किसी तरह की छुट्टी नहीं कर सकता तो कहते हैं इस तरह से स्वामी जी अपने वक्त बता रहा है और आगे कहते हैं शांतता अर्थात